अब इसके विषय में मुझसे सुनो हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है अपने द्वारा अर्जित गुण के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं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 तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं खाने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन एवं सड़ा झूठा तथा वस्तुओं से युक्त यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते लेकिन हे भर जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए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 मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य से मुक्त होना है परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है हे पुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है जिस प्रकार यज्ञ तप